विदेश चुड़ामी के सत्रहवें श्लोक का तो कुछ इंजार हम कर गए थे बीचता बीचता बोल जाता अच्छा तो देखो ये जो फलसिद्धि है ना कार्य की सिद्धि फलसिद्धि फल, फल माने कार्य होता है उसकी जो सिद्धि है अधिकारी विशेष की अपेक्षा रखती है सिद्धि विशेष अधिकारी हो तो फल की सिद्धि होगी अधिकारी गड़बड़ हो तो फल की सिद्धि नहीं होती तो फल सिद्धि जो होती है वह अधिकारी की अपेक्षा रखती है ऐसे अधिकारी हो तो मेरी सिद्धि होगी नहीं तो नहीं होगी ऐसा मानते कौन फल सिद्धि क्या फल सिद्धि होता है मोक्ष वेदांत के जो फल मोक्ष है उसकी सिद्धि भी अपेक्षा रखती है मोक्ष जो है ना अपेक्षा रखता है किसकी अधिकारी विशेष न वेदांत में ऐसा अधिकारी हो तो मोक्ष होगा क्या अधिकारी चार साधन से साधन चतुष्ट सम्पन्न अधिकारी हो तो वेदांत में फल की सिद्धि होती वेदांत का फल क्या है फल की सिद्धि वो मोक्ष अपेक्षा रख रहा है किसकी अधिकारी विशेष साधन चतुष्ट संपन्न हो अधिकारी तो ये फल की सिद्धि माने मोक्ष होगा नहीं तो नहीं होगा फल सिद्धि की अपेक्षा रखते हुए था तो कैसा होना चाहिए अधिकारी तो कहा कि देखो अधिकारी ऐसा होगा होगा विद्वान होगा शास्त्र पढ़ा हो, हो, हो, हो और मेधा शास्त्र पढ़ा मैंने अन्य शास्त्र पढ़ा हुआ व्याकरण न्याय आदि सब पढ़ा हो और उप विचक्षण फिर जो तर्क करने में कुशल हो ऐसा होना चाहिए और अधिकारी आत्मविद्याम उक्त लक्षण लक्षण काटे अधिकारी आत्मविद्या मैने आत्मज्ञान में अधिकारी ऐसा और विवेकी हो विरक्त हो समाधि बोर्ड से युक्त हो मुमुक्षु हो ये साधन चतुष्टय बोलते चार को माने वेदांत में प्रवेश होने के पहले ही जगत अनित्य है आत्मा सत्य है इतने विश्वास हो जिस व्यक्ति को नित्या नित्य वस्तु विवेक जो बोलते हैं विवेक ये भी माने परोक्ष रूप से इतना ज्ञान हो वो जो अपरोक्ष करने के लिए वो विशेष साधना करेगा वेदांत श्रवण मनन आदि करेगा परोक्ष रूप से इतना ज्ञात होना चाहिए देख करके सुन करके जैसा भी हुआ है जगत में मित्यात्व बुद्धि आ जाए कुछ तो स्वयं को पता लगा हुआ है धोखा तो मिला हुआ है अनित अनित देखा है तो सुन करके शास्त्र में सुन करके और आत्मा की सत्यता जगत की अनित्यता उसका ज्ञान पहले होना चाहिए वेदांत में जाने के पहले ऐसा मेरे परोक्ष रूप से ज्ञान हो और संसार से विरक्त हो नैराज्य हो समवादी षण से युक्त हो तीन हो गया चौथा है मुमुक्षा हो ये चार साधन से युक्त जो होगा ये ब्रह्म जिज्ञासा है इसकी योग्यता होगी तब ये ब्रह्म विचार कर सकता है जिज्ञासा मान विचार तब आत्म चिंतन कर पाता है नहीं तो नहीं कर पाता आत्मा बहुत सूक्ष्म को पदार्थ इतनी जल्दी पकड़ में आने वाला नहीं इसको साधन चतुष्ट से करता है ये चार साधन होना चाहिए तभी वो आत्मचिंतन कर सकता है जैसा कहा अब साधन चतुष्टय बोल दिया तो क्या है वो साधना अत्र चुरी कथितानी मनीषी भी कहा बुद्धिमान लोगों ने जो मनीषी ने यहाँ अत्र मैने ब्रह्म विद्याम ब्रह्म विद्या में आत्मज्ञान में चार साधन कहा है ये सुविष्ठा यदभावे न सिद्ध थी जिन साधनों के होने पर सत्य निष्ठा होगी आत्मा में निष्ठा होगी जिसके पास विवेक वैराग्य समाधि सरसंपत्ति और मुमुक्षा चारों हो तो उसके आत्मनिष्ठा होगी और ये चार साधनों के अभाव हो तो आत्मा में निष्ठा नहीं होगी विषय निष्ठा होगा ये सुन जिनके होने पर जिन साधनों के होने पर चार, चार साधन है सन्निष्ठा मैंने सती निष्ठा सन्निष्ठा सत्य मैंने आत्मा में निष्ठा होगी यद अभाव ये न सिद्ध थी जिसके अभाव होने पर मैंने चार साधन न हो जिसके पास आत्मनिष्ठा नहीं ये साधन चार तो ये जो चार संक्षेप में कहा था विवेक वैराग्य समाधि सर्क संपत्ति मुमुक्षा जो चार साधन संक्षेप में बदलाया है उसका विस्तार करते हैं आरौ नित्य कहां तक तो हो गया थे बीस तक तो हो गया आरऊ नित्या नित्य वस्तु विवेक परिगण्यते थे इहामूत्र फल होगा विराग स्तन समाधि सर्द संपत्ति मुमुक्षुत्म येषुद सबसे पहले विवेक सर्द का अपने करते हैं विवेक वैराग्य समाधि सरसंपत्ति मुमुक्षा चार चीज होना चाहिए तब वेदांत का अधिकारी होगा कहा वहां <coughs> माने वेदांत विचार करने में समर्थ होगा ऐसा बताया तो वो विवेक क्या चीज है तो पहले कहते हैं सबसे पहले चार साधनों में से पहले नित्यानित्य नित्या वस्तु का विवेक ही गिना जाता है सबसे पहले उसको बदलाएंगे माने नित्य पदार्थ क्या है अनित्य पदार्थ क्या है इतना ज्ञान पहले होना चाहिए तब वो वेदांत अधिकारी होगा सामान्य रूप ऐसी जगत के अनित्यत्व और आत्मा के नित्यत्व का ज्ञान होना चाहिए पहले उसका परिगणन होगा नित्य अनित्य वस्तु क्या है उसके बाद वैराग्य का कथन होगा यहाँ इहापुत्र फलभ होगा विरागस तदनंतर नित्य अनित्य वस्तु विवेक के पश्चात इस्लोक के भोग और परलोक के भोग दोनों में वैराग्य कथन होगा यहाँ और उसके बाद तीसरे नंबर में समाधि सरसम्पत्ति को कहा समाधि सर्क संपत्तिर मुमुक्ष वैराग्य के कथन के बाद में या विशेष कथन होगा जो समिति प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान करके कहते हैं जो सद्गुण माना जाता है जिसके होने पर ब्रह्म विद्या होगी आत्मज्ञान होगा उसका कथन होना तो ये उसके बाद ये हो गया और फिर उसके बाद में मुमुक्षुत्व का कथन करेंगे चार वस्तु का क्रम से यहाँ विस्तार करेंगे पहले विवेक का फिर वैराग्य का फिर समाधि सर का उसके बाद में मुमुक्षा का चर्चा करेंगे कहा कि ये चार साधन हो तो ब्रह्म विचार वेदांत भी वाक्य के विचार में समर्थ होगा ये चार बातें नहीं तो नहीं ये चार बातें चाहिए तो उसके लिए कहा तो ये जो विवेक कहा विवेक क्या होता है नित्या नित्य वस्तु विवेक तो विषय कार्यिका ने बताया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इतव रूपो भी निश्चय सोयम नित्या नित्य वस्तु विवेक समुदाय हृदय ऐसा बताया इतना तो सामान्य पहले से ज्ञान होना चाहिए ब्रह्म सत्य ब्रह्म माने आत्मा त्रिकाला बाधित प्रत्येक सत्य है और जगत मिथ्या है इतनी बुद्धि वेदांत में प्रवेश करने के पहले आप ब्रह्म सत्य जगत मित परोक्ष रूप से इतना ज्ञान होना चाहिए जगत भाज है मित्या है जो दिखाई पड़ता है मिलेगा नहीं और आत्मा ही एक त्रिकाला बाधित सत्य एवं रूपो विनिश्चय इस प्रकार का एक निश्चय साधक के मन में इस नाम का नाम स्वयं नित्या नित्य वस्तु विवेक समुदाय शास्त्रों में एक उदाहरण दिया है नित्या नित्य वस्तु विवेक मानी गई है नित्य वस्तु का ज्ञान और अनित्य वस्तु का ज्ञान वस्तु दो ही है वेदांत के हिसाब से अनेक वस्तु में दो ही आत्मा और अनात्मा दो ही वस्तु है उसमें से आत्मा में नित्यत्व का ज्ञान और अनात्मा में मिथ्यात्व का ज्ञान इसका जो ज्ञान है इसी का नाम है विवेक यानी साधन कोटि में आया हुआ विवेक सब्रता है ऐसा तो विवेक हो गया उसके बाद वैराग्य का नंबर है माने चार साधन कम से कम हो तो वेदांत के अधिकारी होगा शून्य के अधिकारी होगा फिर श्रवण मनन लिप्यासन करके आत्मा को अपरोक्ष कर पाएगा वो अधिकारी तो विवेक शब्द का अर्थ यह सामान्य रूप से ही है संसार में अनित्यत्व दोष देखना और आत्मा में नित्यता जानना ये दो बातों को जानने का मान विवेक आगे कहते हैं तदवैराग्यम जुगुक्स दर्शनश्रवणादि यनिते भोग भोग वस्तुनि वस्तुनि तद्वराग्य जुगुप्सा दर्शन नाम है क्या है वैराग्य माने दूसरे नंबर के साधन जो चार साधन जिसके पास होगा वो वेदांत के अधिकारी होगा वेदांत को समझ सकता है वेदांत का विषय आत्मा को समझने की शक्ति उसी में होगी जिसके पास चार साधन होगा एक तो है विवेक पहला साधन माने नित्य अनित्य वस्तु विवेका बोला नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु का विवेक विवेचना करने की शक्ति होना चाहिए वो विवेक दूसरा है तद वैराग्य वो वैराग्य है क्या है वैराग्य दर्शना श्रवणादि भी देहादि ब्रम्ह पर्यन्ते ही अनित्य भोग वस्तु या जुगुक्ता तद बैराग्यों देखो बैराग्य के, के लिए सुन करके भी हो सकता है देख करके भी हो सकता है सामने एक मर रहा है एक महान रोगी है ऐसे ऐसे देख करके बहराग्य आता है देख करके होता है और किसी को सुन करके भी होता है अमुक ऐसी घटना घटी अमुक करके बहरा किया जाता है दर्शन श्रवण आदि किसी भी प्रकार इंद्रियों के माध्यम से वैराग्य हो सकता है ये कहा जो वैराग्य दर्शन श्रवणादि भी देहादि ब्रह्म पर्यत य भोग वस्तु ने जो दर्शन के देख करके हो चाहे सुन करके हो देह से लेकर के ब्रह्म पर्यत मे पूरे संसार में जो अनित्य वस्तु है सारे के सारे ये शरीर अनित्य है तो सबसे बड़ा पद में रहने वाला जो ब्रह्मा है वो भी अनित्य है हाँ। हमारी आयु की अपेक्षा कुछ लंबी आयु अलग बात है किन्तु ब्रह्म भी बदल जाते हैं सृष्टि करता जो ब्रह्मा है स्थाई नहीं है देह से लेकर के ब्रह्मलोक तक जो अनित्य वस्तु है कोई वस्तु नित्य नहीं है हमारा शरीर जैसा पैदा हुआ था वैसा उन्हें बदलता गया बदलता गया कुछ दिन के बाद समाप्त तो होना है ये मकान भी हमेशा नहीं रहेगा जो बना हुआ होता है बिगड़ता है सब अनित्य होते हैं चाहे पेड़ हो पौधे हो मकान हो सब सबकी स्थिति वैसी होती है हाँ। सबके सब अनित्य वस्तु है यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक जो वस्तु है सब अनित्य वस्तुओं में देह से के ब्रह्म पर्यंत जो अनित्य भोग वस्तु जितनी भी है इनमें दर्शन श्रवणादि भी या जुगुप्सा देख करके हो अथवा सुन करके हो एक घृणा पैदा हो जाती है उसी का नाम बहराग है अब मुझे नहीं चाहिए ये शरीर अब मुझे नहीं चाहिए ये मकान नहीं चाहिए दुकान नहीं चाहिए स्वर्ग नहीं चाहिए ब्रह्म नहीं चाहिए जाते हैं थोड़ी देर के बाद में धक्का स्थायी पता नहीं है पुनरअभी जननम पुनरभि मरणम होना ऐसे पदार्थ मुझे नहीं चाहिए शायद ऋणा पैदा हो जाए साधक के मन में इसका नाम है पैदा जितने भी भोग वस्तु है ना हम भोगता बनते हैं अन्य वस्तु का हम भोग्य वस्तु बोलते हैं चाहे मकान हो खेत जमीन जायजा जो भी हो इस लोक का हो चाहे परलोक का हो सुख स्वर्ग सुख हो सब अनित्य वस्तु ही प्राप्त होना है ठाई वस्तु आपको कोई मिलना नहीं है शरीर अनित्य है। तो ये जो अनित्य पदार्थ यहाँ से लेकर कहां तक मिलते हैं ब्रह्मलोक तक सब अनित्य पदार्थ हैं तो इनसे घृणा पैदा हो जाना चाहे देख करके हो कुछ तो देख रहे हैं यहाँ कुछ सुन करके शास्त्रों के द्वारा सुनते हैं वहां भी लड़ाई झगड़ा वहां भी ऐसी घटना वहां भी ऐसी घटना सुन करके भी होता है ज्ञान देख करके भी होता है तो दर्शन स्रवणादी के द्वारा जो शरीर से अपने शरीर से लेकर ब्रह्मलोक तक के जो भोग्य पदार्थ है उनमें जो एक घृणा पैदा हो जाना अब नहीं चाहिए मुझे ऐसे घृणा पैदा होना इसका नाम है वैराग्य ये वेदांत के अधिकार का ये दूसरा चिन्ह है भोग वस्तुओं के तरफ विरक्ति एक विवेक दूसरा ये होना चाहिए दूसरा साधन हो गया तीसरा साधन बताएंगे आगे विराज्य विषय प्राता द्वोसदृष्ट्या मुहुर्मुहु श्रीराज्य विषय प्राता द्वोसदृष्ट्या मुहुर्मुहु सोलक्षणीयता अवस्था मनसा समुज्जते श्रीलक्षणीय अवस्था मनसा विराज्य विषय प्राता द्वोसदृष्ट्या मुहुर्मुहु श्रीलक्षणीयता अवस्था मनसा समुज्जते श्रीलक्षणीय अवस्था मनसा तो चार साधन में से दो साधन की चर्चा हो गई विवेक वैराग्य तीसरे नंबर पे है समाधि सरसंपत्ति छह मिल करके एक साधन है ही है उपरति प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान ये छह मिल करके चार में से एक साधन होता है एक विवेक दूसरा वैराग्य तीसरा होता है समाधि सर संपत्ति मान समय के छ वस्तु मिलकर एक साधन ही है तो वो छह का एक एक करके गिनाना चाहते हैं समाधि सर साधक के जीवन में होना चाहिए नहीं तो वो फिसल जाएगा हाँ। समाधि सर संपत्ति होना चाहिए उनमें से सम क्या चीज है आगे तम बताएंगे उपरति बताएंगे प्रतिक्षा तरक्का समाधान सब को बताएंगे तो ये सम क्या चीज है समाधि सर संपत्ति, समाधि सर संपत्ति बोलते हैं सम क्या है तो कहते हैं विषयअपरात दोष दृष्टिया मुहूर् विषय अपराध विरज्य विषय के समुदाय से विरक्त होना हमारा मन की स्थिति ऐसे हमारा मन बार बार विषयों में जान के विषय नहीं है तब भी सोचता है बनाता है है विषय तो इंद्रियों के माध्यम से पहुंच जाता है विषय में नहीं।, नहीं है तब भी भीतर बना लेता है मरे हुए व्यक्ति के चित्र बनाकर के रोना लगता है विषय नहीं है अभी फिर भी रोना या खुशी होना जो भी हो। स्मरण करके याद करके याद करते समय विषय होता नहीं है तो कहते हैं विरज विषय प्राधा ये विषय समुदाय से विरक्त होता है कोई भी विषय विषय अनेक है किंतु तो पांच रूप में उनका कथन होता है शब्द स्पर्श रूप रसगंध करके बोलते हैं कोई भी विषय हमारे सामने होता है हम पांच प्रकार में से किसी एक प्रकार से उसका उपभोग करते हैं या सुनने के लिए होता है कोई भी चीज लाने या तो सुन, सुनने के लिए होगा या सुनने के लिए होगा या देखने के लिए होगा या छूने के लिए होगा या चाटने के लिए होगा यही तो होते हैं कोई भी होगा छठे प्रकार नहीं होता है विषय अनंत है किंतु हम पांच प्रकार से उसका उपभोग करते हैं या तो सुनेंगे या देखेंगे या छूएंगे या सूंघेंगे या चापेंगे यही तो होना है विषयों का भोग हम पांच इंद्रियों से करते हैं इसलिए सब दस परसों रूप रस गम तो कोई विषय नहीं होता ये पांच ही होते हैं माने उनके कोई भी वस्तु लाओ अंतिम परिणाम में हम उन रूपों में उपभोग करते रेडियो खरीद के लाए बहुत बड़े रेडियो लाए बहुत कुछ लाया किंतु उसका किस लिए लाए हैं सुनने के लिए वो काम सुनना ही करेगा और कुछ दिन काम करता है है तो शब्द स्पर्श रूप रस गंधर ये पांच विषय माने जाते हैं वेदांत में माने विषयों का संक्षेपीकरण है ही है। वो विषय के प्रकार तो अनेक होंगे किन्तु हम उपभोग तो के समय में पांचवें से किसी एक प्रकार करके इनका विषय का भोग करते हैं इसलिए शब्द स्पर्श रूप रस गंधर जो विषय है समुदाय समुदाय है इनसे मन बार बार हमारा वहां जाता है विषयों में उसका बना हुआ है लगा तो क्या करना मन को वहां से हटाना हो विषयों से क्यों जाता है मन विचार करना पड़ेगा वहाँ इष्ट बुद्धि होती है हमारी विषय हमारे लिए आनंद देने वाला है ऐसी बुद्धि बनती है किंतु विषयों में दोष दृष्टि आ जाए मैं ये मेरे लिए घातक है ऐसी बुद्धि आ जाए सामने साफ बुद्धि हो जाए तो आगे नहीं बढ़ेगा बिल्कुल वैसे दोष दृष्टि विषयों से वैराग्य करना हो मन को हटाना हो तो विषयों में दोष दृष्टि लानी होगी जब तक आप इष्ट बुद्धि करेंगे तो मन जाता रहेगा दोष दृष्टिया दोष दृष्टि के द्वारा विषय प्रात मुहूर् मुहूर विरज्य बार बार विरक्त होना पड़ेगा एक बार विरक्त होने से काम नहीं चलेगा प्रात काल भोजन करते हैं ला करके देने पर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं एक बार तो विरक्त आ जाती है दो घंटे के बाद फिर लाओ लाओ बोले वही भोजन को ये स्थिति हमारी है तो विषय पर आत्मन विषय समुदाय से दोष दृष्टि करेंगे तो विषयों से मन हटेगा आपका मुहूर् मुहू मुहु। बार बार स्वलक्ष नियता अवस्था उस मन को आत्मा का वृत्ति में पहुंचा देना बार बार उसका लक्ष्य मन का लक्ष्य विषय नहीं है आत्मा अपना जो लक्ष्य है आत्मा उसमें बार बार नियत करना वहां से पकड़ पकड़ करके विषयों में दोष दिखाना मन को और आत्मा की तरफ ला करके स्थापन कर देना मन को आत्माकार वृत्ति बना देना मन सह समित मन में ऐसा काम करना क्योंकि तो मन ही आत्माकार वृत्ति बनाने वाला है मन ही विषयकार वृत्ति बनाने वाला है विषय चिंतन भी यही मन करता है आत्मचिंतन भी यही मन करता है ये मन अति बुरा भी नहीं है अति भला भी नहीं है विषय चिंतन करने लग जाता है तो मन की निंदा हो जाती है और आत्मचिंतन करने लग जाए तो देव ऐसा बोलते हैं देवता नाम भी है इसका आत्मचिंतन करेगा तो देव भाई और विषय चिंतन करे तो ये राक्षस है ऐसी स्थिति है तो स्वलक्ष नियतावस्था का मन को अपना लक्ष्य में लक्ष्य है आत्मा वेदांत का लक्ष्य आत्मा है अपना स्वरूप में ला करके अपने स्वरूप के चिंतन कराना मन ये मन को ये काम कराने का नाम सम विषयों में दोष दिखा करके मन को विषयों से व्यावृत करके आत्माकार कृति में बना देना मन को इसका नाम होता है सम्पत्तियों में से एक संपत्ति है सात तीसरे साधन हैं साधन और में तीसरे पंक्ति के समाधि सर्व संपत्ति मिलके एक साधन है विवेक वैराग्य समाधि सर्व संपत्ति में सम इसको बोलता आगे दम बोलते हैं दम माने क्या है हमारे देखने की सुनने की आदत बन गई हम चाहते हैं न देखना कभी भी तब भी देखते हैं ऐसी आदत बनी हुई है कभी कभी इच्छा होती है न सुने फिर भी सुनने की इच्छा होती है अभ्यास बना हुआ इंद्रियों को विश्व के साथ में संपर्क करने अभ्यास है हमारा आज का नहीं अनंत जन्म से शरीर लेते गए कभी मानव शरीर लिया कभी दानव शरीर लिया कभी पशु शरीर कभी पक्षी शरीर तब तथ शरीर से करते क्या कि पांच विषय का सेवन करते रहे और कुछ नहीं किया मैं आज तक पशु बने तब भी शब्द स्पर्श स्वरूप रसगंध का उपभोग किया है मनुष्य बना तब भी यही कर रहे हैं, देवता बने तब भी यही किया है सारे संसार के हो गए ही शब्द स्पर्श स्वरूप रसगंध कोई भी शरीर आपने लिया आज तक यही काम हुआ है तो इंद्रियों को विषयों में जाने में बहुत सरलता क्यों अभ्यास है तो ये जो तो इंद्रियों को विषयों से मोड़ करके अपने अपने गोलक में स्थिर कर देना इसका नाम दम कहलाता है ये दम कहना है दम दम, दम क्या तो है तो वो क्या उभय बाहबन वृत्तेशोतिमा विषय उभय बाहिया वृत्तेम तो ना, तृतीय साधन तो छे मिल करके होता है समाधि सर संपत्ति छे है वो उनमें से पहला हो गया समा समा माने मन को निग्रहित करने का नाम सम मन को निग्रह करना माने विषयों में दोष दृष्टि देखेगा तो मन वहाँ जाएगा आपको पता है कि यह मेरा शत्रु है तो उसके पास नहीं जाएगा अभी यहां इष्ट बुद्धि हो रखी है विषयों में इसलिए मन बार बार उन्हीं का चिंतन करता है वहीं पहुंचता है इंद्रियों के माध्यम से पहुंचता है इंद्रिया नहीं है तब भी चिंतन करता है इष्ट बुद्धि है इष्टबुद्धि होने के कारण ऐसा होता है किन्तु विषयों में दोष दृष्टि आ जाए तो उस स्थिति में क्या होता है मन आत्मा का अभिवृत्ति के तरफ उसका नाम तो है शम और दमा क्या है तो कहते हैं इंद्रियों को दमन करना ये दम निग्रहित करना इंद्रियो निग्रहित कैसे होंगे उन उन विषयों के तत्व तत इंद्रियों का तत्व विषय तत है जैसे आंख का विषय रूप श्रोत्र का विषय शब्द अलग अलग है, है।, है। कर्म इंद्रियों का भी अपना विषय है हाथ का विषय त्यागना और ग्रहण करना यह काम हाथ करेगा इसका विषय है पैर का विषय क्या है, चलना पैर का विषय मुख का विषय बोलना रोकते हैं तब भी बोलने के उसके जो विषय कहां छोड़े ऐसी स्थिति है तो विषयों से दो प्रकार के हमारे जो इंद्रियां हैं पांच कर्म इंद्रियां है पांच ज्ञान इंद्रियां मिलकर के दस हैं पांच इंद्रियां ज्ञान के लिए है कर्म इंद्रियां काम करने के लिए है हमारे पास ये साधन इनको उन विषयों से उन इंद्रियों को वापस करके अपने अपने गोलक में स्थापित कर देना जिस इंद्रिय का जो खुशी है उसी में बैठा देना विषयों के दर्श को व्यागृत करना इसका नाम है दम, दम। तो इंद्रिय कैसे भी होंगे प्रश्न है आग है कभी कभी क्या होता है दूर में व्यक्ति है तब भी देखता है ऐसी व्यक्ति इष्ट समझा होगा तो और कभी कभी उदासीन वृत्ति में व्यक्ति होता है यही होने पर भी चिंता नहीं व्यक्ति होता है तब भी चिंता नहीं उदासीन वृत्ति अपनाना होगा इंद्रियों के द्वारा तो ये विषयों से होंगे विषय परावर्त विषयों से वापस करके जिनका स्वभाव है विषयों में जाने का वहां से वापस करके स्वस्थ गोलक है स्थापना इंद्रियों को अपने अपने जगह पर स्थापन करा देना जैसे चक्षु को आंख में श्रोत्र को कान में यही रहने देना विषय तक जाने नहीं देना माने विषयों में जब दूरदृष्टि आ रही होगी ना इंद्रिया नहीं जाने जाएंगी अभी तो हमारी इष्टबुद्धि हो रखी वहां इसलिए भाग है अपने अपने गोलक में उभय शाम इंद्रियाम इंद्रिय हमारे पास दो प्रकार के हैं इंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दो प्रकार के हैं दोनों प्रकार के इंद्रियों को जो अपने अपने गोलक में स्थापन करने का नाम सधम परिजीर्त इसी का नाम धम है समा धम माने मन को निग्रह करने का नाम समा इंद्रियों को निगृहित करने का नाम दम आगे तीसरे नंबर में आता है उपरति समम उपरति चिकित्सा श्रद्धा समाधान यही है सरसंपत्ति साधक संपत्ति है हाँ। और काम क्रोध लोभ, मोह मद मत्सर वो भी छह हैं वो शत्रु हैं खाद के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कितने हो गए छह वो भी छह हैं और इधर संपत्ति भी छह है दुर्गुण भी छह हैं वो दुर्गुण को रोकने के लिए संपत्ति चाहिए हमारे पास जो काम क्रोध लोभ, मोह मद मत्सर ना सके इसके लिए क्षमा दम उपरती प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान ये बनाए रखना चाहिए नहीं तो वो दबाव चाहिए आपको काम क्रोध लोह मोह मद मत्सर बाह्यान बाह्य अनालम्बन वृत्तेर ऐसा उप उपर अति उत्तमा कहते हैं एक वृत्ति मन में बने बाह्य विषयों के आलम्बन रहित जो मन में वृत्ति है ना उसको उपराम कहते हैं बाह्य विषय की सहारा नहीं है बाहर में गुलाब का पुष्प है तो उसके आधार पर हमने गुलाब का पुष्प मन में बना दिया वो वृत्ति हो गई ये तो बाह्य आलम्बन वृत्ति हो गई इसके निमित्त है बाह्य पुष्प बाह्य पुष्प को देखा आपके द्वारा खींच के लाए फोटो बना के मन में लाके देखने लगे जैसा गुलाब बाहर वैसे गुलाब भीतर हो जाता है उसका नाम वृत्ति जो भीतर बनता है तो वृत्ति बोलते हैं तो बाहर होता है तो विषय होता है भीतर आने पर वृत्ति शब्द से बोलता है हाँ। तो ये बाह्य अनालमनम अनालंबनम वृत्ति बाह्य के आलंबन न करने वाली जो अंतकरण की आपकी वृत्ति होगी है बाह्य विषय हो सहारा न लेने वाली जो वृत्ति है अंतकरण की हाँ। ऐसा उपरति उत्तम है ये उत्तम उपरतिश बाह्य चिंतन माने हमारे मन में न हो बाह्य विषयों का जो कोई भी विषयों का आधार मन में न आए ऐसे वृत्ति को उपरधि बोलते हैं उपराम बोलते हैं उपरदी वृत्ति है ये गुण है बाह्य अनालंबन वृत्ति वृत्ति के बाह्य पदार्थों के साथ में आलम्बन न होना मैने आत्मचिंतन में जब लग जाएगा वास्तव में तो बाह्य विषयों का चिंतन नहीं होगा उसका इसी को कहते हैं ऐसा उपरतिर उत्तम इसी को उत्तम उपरथी कहा उपरां बताए तो समा दमा उपरति गए चौथा क्या तितक्षा बोलते हैं तितीक्षा क्या चीज है तो कहते हैं क्ष दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहित सहनम तीक्षा कोई भी दुख आ जाए जीवन में दुख तो आना ही है सुख कहीं मिलना नहीं है चाहे किसी भी आश्रम में बैठा हो किसी भी वर्ग में हो कोई भी हो सब दुखी हैं वो तो दुख के प्रकार बदल जाता है गृहस्थ आश्रम के दुख और होगा तो संन्यास आश्रम का दुख और होगा सर्वत्र रोना रोना संसार में सुख कहीं भी नहीं है जो व्यक्ति जहां बैठा वो वही दुखी है हाँ। चाहे धन को लेकर के चले जो गरीब है वो भी रो रहा है जो शेर है वो भी रो रहा है स्थिति ऐसी है तो रोने का प्रकार कुछ और है दुख सर्वत्र है दुख का अभाव कहीं नहीं है तो सहन हम सर्व दुख का नाम सारे दुखों का सहन करना सारे दुखों का जो भी दुख जीवन में आ जाए जैसा भी जिस निमित्त से दुख आए उसको सहन करना तब तथ व्यक्ति निमित्त बन जाते हैं दुख आने के लिए कोई न कोई निमित्त बनेगा किसी के सब दर, हमारा दुख का निमित्त बन गया इसने का आ रहे चुप तो हो जाता है बड़ा आदमी ने बोल दिया बोलता तो नहीं भीतर हीतर पूरता रहता है वो अप्रतिकारपूर्वक सहन करता किन्तु कोई प्रतिकार नहीं कोई कुछ नहीं आना चाहिए अप्रतिकार पूर्वक प्रतिशोध की भावना हो उस दुखों का जो सहन होता है उससे उसका नाम है प्रतिक्षा अब बड़े आदमी छोटे को दबाए छोटे को अब दुख तो है प्रतिशोध की भावना है किन्तु तो सामर्थ्य है उसको तितिक्षा नहीं बोले हमारे मन में कोई भी दुख को नहीं आना चाहिए विकृति नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार कैसे भी कष्ट आए जीवन जीवन तो कष्ट के लिए ही है सब कष्ट के लिए है कानूधरी सुखिया काबू न देखा दोस्त देखा सो दुखिया कबीर जी ऐसा बोलते हैं शरीर दार जितने भी है सुखी कोई नहीं देता किसी को भी पूजा सब दुखी यहाँ जितने बैठे करके पैसे भी दुख जीवन में आ जाए आना ही ये दुख आ? उसको सहन करना चिंता विलाप रहे तो रोज होकर रो के भी दुख का सहन करना पड़ता है मेरे घर में ऐसा क्यों होता पड़ोस में दुख तो हरियाली है हमारी यहाँ आग लगती है क्रोरोग कष्ट बोलता है चिंता विलापर हितम कोई चिंता नहीं कोई विलाप नहीं जो है प्रभु का देन है ऐसा समझ करके जो भोगना होता है दुखों का इसी का नाम है तितिक्षा, सा प्रतीक्षा निगत्यते शास्त्रों निगत में इन्हीं को तितीक्षा कहा जाए कैसी भी को सहन करना जिसका नाम तितीक्षा है आगे कहते तितीक्षा के बाद में क्या है श्रद्धा आगे समाधान ये चौथी साधन है उपरति तितिक्षा तितिक्षा तक हो गया मैंने जीवन में कैसा भी कष्ट आए उसको सहन करना प्रतिकार पूर्वक नहीं बस परमात्मा का देन है ऐसा मान करके सहन करने की शक्ति को प्रतीक्षा करना साधन में ये गुण होना चाहिए और आगे कहते हैं श्रद्धा के आए तो उसको बताते हैं शास्त्रवाक्यबुव शास्त्र शास्त्रवाक्यबुव शास्त्र कथिता सद्वीया वस्तूप्यते श्रद्धा उसके नाम है यहां श्रद्धा क्या है शास्त्र से गुरुजी से गुरू जी जो वाक्य बोलते हैं ना वो शास्त्र सम्मत बोलेंगे शास्त्र में और गुरूवाक्य में सत्य तो बुद्धि का निश्चय करना शास्त्र बिल्कुल सत्य है ऐसी बुद्धि होगी तो उसमें एक आपके श्रद्धा बनेगी और गुरु जो बोल रहे हैं उपदेष्टा जो उपदेश दे रहे है बिल्कुल सत्य है ऐसी बुद्धि होगी तो आप उठ के अनुकूल करके चलेंगे आगे कार्य करेंगे शास्त्र में और गुरु वाक्यों में जो सत्य बुद्धि का निश्चय करना ये जो गुरुजी बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं ऐसी भाव आ जाए और जो शास्त्र बोलता है बिल्कुल सत्य बोलता है उसके आधार पर मुझे चलना है ऐसी बुद्धि बनने का नाम इसी को श्रद्धा करना है प्रैक्टिकल जीवन में प्रॉब्लम करनी तो बहुत है वैवाहिक जीवन में इसमें प्रॉब्लम बहुत है तो मुझे पता नहीं लगता श्रद्धा कर एकदम बाद में दृढ़ गुरु तो फिर वो है शास्त्रों में तो श्रद्धा होनी चाहे उसमें तो निष्कापट आई है लेकिन वो अब पता नहीं पढ़ा रहे हैं या क्या पढ़ा रहे हैं वो तो जो, जो गुरु होंगे वो तो आपको लिए कहा है पानी पीना चांद के गुरु बनाना जान तो गए लेकिन जैसे पहली बात हुई थी आपने बताया था की ये जो तो विवेक बना गया है ये सामान्य सस्कर से या आम जैसे परम्परा से गुरु के जैसे घर जैसे समझ से तो अब आज के समय में ये बड़ी प्रॉब्लम होगी तो अब यही है आपको अगर मोक्ष चाहिए तो पहले वाला समय के अपनाना पड़ेगा आज के समय अपना आपके काम नहीं होगा हा न उसी ढंग से आपको चलना पड़ेगा तो शास्त्र गुरुवाक्यस्य गुरुवाक्य से और सत्य शास्त्र और गुरूवाक्यों में सत्यत्व तो का निश्चय करना बिल्कुल सत्य बोलते हैं ये ऐसी बुद्धियां माना सामने वाले की वाणी में विश्वास यदि हो ना तो आप उसके कहे हुए में चलेंगे और उसमें विश्वास ही न हो तो क्या चलेंगे विश्वास आना चाहिए विश्वास लाने के लिए सत्यत्व बुद्धि आना चाहिए वहां उसके विश्वास पर आगे आपने कार्य करना है तो अपनी बुद्धि ये सत्य उसमें विश्वास हो तब चलेंगे आप ये कहते हैं शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धि अवधारण शास्त्र और गुरुवाक्यों में सत्यत्व तो बुद्धि का निश्चे कर श्रद्धा कथिता सदी सदपुरुषो ने उसी को श्रद्धा कहा जो तो शास्त्रों में और गुरुवाक्यों में जो सत्यत्व बुद्धि का निश्चय करना उसी का नाम महापुरुषों से श्रद्धा कहा कहते हैं क्या होता यह या वस्तु उपलब्ध देगा ऐसी श्रद्धा जिस श्रद्धा से वस्तु की उपलब्धि होगी शास्त्र में और गुरुवाक्यों में आप विश्वास करेंगे सत्य तो बुद्धि का निश्चय करेंगे तो आगे जाकर के उसके अनुकूल अनुष्ठान करेंगे तो क्या होगा वस्तु की उपलब्धि होगी जिस श्रद्धा के कारण वस्तु की उपलब्धि होगी अब शास्त्रों में आपके विश्वास नहीं है गुरुवाक्यों में विश्वास नहीं है तो उसके अंगुल आचरण आप करेंगे तो नहीं तो वस्तु की उपलब्धि नहीं होगी जिसके द्वारा आगे भविष्य में वस्तु की उपलब्धि होगी वस्तु उपलब्धता का जिस श्रद्धा से वस्तु की उपलब्धि होती है जिस वस्तु को आप चाह रहे हैं तो उसकी उपलब्धि होती है तो इसका नाम है श्रद्धा अगे कहते हैं समाधान एक आया है छठा साधन सम तम उपरति प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान समाधान क्या चीज है सर्वादा स्थापनं बुद्धे सुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा। सर्वादा स्थापनं बुद्धे सुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा। अपसमाधानं इत्युक्तं नतु चित्तशलालनम्। सर्वादा स्थापनं बुद्धे सुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा। सर्वादा स्थापनं बुद्धे सुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा। अपसमाधानं इत्युक्तं नतु चित्तशलालनम्। बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणी सर्वदा सर्वथा था सर्वदा और सर्वथा दो प्रकार बुद्धे ष बुद्धि को अपने जो बुद्धि है ना विषयों की तरफ नहीं लगाना समाधान शब्द वक्त कर रहे हैं बुद्धि को जो शुद्ध ब्रह्म है उसी में सर्वथा माने हर प्रकार से सर्वदा माने सभी काल निरंतर उस शुद्ध ब्रह्म में, में बुद्धि को स्थापन करना माना ब्रह्मागार वृत्ति बनाना यही है इसका अर्थ बुद्धि को ब्रह्म में स्थापित करना मने न हम देह न में देह स्कृति भाव में जाना अहम सच्चिदारन करना आत्माश में स्कृति में जाना शुद्ध ब्रह्म में बुद्धि को स्थापन करना हर प्रकार से और सभी समय में उसी का नाम तत् समाधान में। तो उसी का नाम है समाधान न तो चित्त लालनम मन जैसा बोलता है उसके पीछे होकर के चलना ये कोई समाधान नहीं है मन ने मांग लिया कोई वस्तु मांगा दे दिया हम समझते हैं लौकिक व्यवहार में समाधान हो गया मन ने कुछ मांगा मुझे ये अमुक चीज चाहिए तो आपने अपने प्रयत्न करके उस वस्तु को लाके दिया तो आप समझते हैं समाधान हो गया ये समाधान नहीं है चित्त के इच्छा पूर्ति करवाने का नाम समाधान नहीं है हमेशा इसको ब्रह्म में बैठाना वो समाधान आप व्यवहार में दे समझते हैं मन पे कुछ मांग हो गई अब आचूरी से कैसा करके जैसा भी करके लाए इच्छा पूर्ति के लिए वो पहुंचाए आपने अपने पास कर दिया करते हैं समाधान हो गया ऐसा समाधान नहीं है न तो चित्त से लालन समाधान चित्त का जो तो लालन माने चित्त जैसा मारे मन जैसा मागे वैसे देना इसका नाम समाधान नहीं है समाधान उसी का नाम है निरंतर हाँ हर प्रकार से शुद्ध ब्रह्म में बुद्धि को स्थापित कर देना माने सच्चिदानंदम आत्मा अश्मी ऐसे भाव में रहना इसका नाम है समाधान ऐसा कहा तीन साधन की चर्चा हो गई तत्समाधान्युक्तम न तो चित्त लालन एक सर्वदा स्थापन बुद्धे शुद्धि ब्रह्मणि सर्वथा अब एक रह गया मुमुख्या क्या है मोक्तुम इच्छा मुमुखक्ष एक मुमुक्षा एक बुभुक्षा मुक्तुम इच्छा बुभुक्षा भोग भोगने की इच्छा उसको बुमुख्क्षा कहते हैं और त्यागने की इच्छा मुस्तुरी धातु त्याग अर्थ में मुस्तु मोचन है जो मुमुखक्षा बनता है मुच्छ धातु से शन करके मुमुक्षा बनाया जाता है त्यागने की इच्छा कोई भी विषय घृणा आ जाए नहीं अब नहीं चाहिए चाहे इस लोक का भोग हो चाहे परलोक का भोग हो भोग मात्र में भोग माने वही पंच विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रुगंध स्वर्ग में भी जाएंगे तो यही भोगना पड़ेगा और कुछ नहीं मिलता यही है कि शब्द स्पर्श रूप रुगंध या तो अमृत को चाटेंगे जैसे यहाँ चटनी चाटते हैं वहां तो चटनी नहीं मिलेगी अमृत चाटने का ही मिलेगा ऐसे ही है खान पान कुछ प्रकार बदलता है किन्तु तो विषय भोग का वही पांच प्रकार से होता है हर लोग में शब्द स्पर्श रूप रसगंध का अभाव नहीं होता वही भोग तो ये मुमुक्षा ये है कि त्यागने की इच्छा भोग भोगते भोगते भोगते थका अनंत जन्मों में भोगा थका हुआ किसी को तो अपने आप अकल आ जाती है हाँ। ये वैराग्य होने के लिए भोगों से और किसी को देख करके किसी को सुन करके न जाए क्या निमित्त बन जाएगा मुमुक्षा बन गए कोई न कोई निमित्त बनेगा धक्का लगता तो फिर मुमुक्षा आ जाती है हाँ। भोग भोगते भोगते थका हुआ होता है या देख करके या सुन करके ऐसा हो जाता है वो भोगना ही नहीं किसी को तो सुन करके भी होता है बहरा भी आ जाता है तो ये भोगों से त्याग भोगों के त्यागने की इच्छा जो है ये, -ये मोक्षा ही बोलते हैं तेरा अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान अहंकारादिहांधा कलता शस्वोधेन मुक्त मुता अहंकारादी अहंकार से लेकर के माने आत्मा के सान्निध्य में अहंकार है और अहंकार के सान्निध्य में मन मन के सान्निध्य में इंद्रियां इंद्रिय के सान्निध्य में शरीर ऐसा धारा चलता है सबसे भीतर आत्मा होगा उसके दूसरे नंबर पर अहंकार होगा तीसरे नंबर पर अंतकरण होगा चौथे नंबर पर इंद्रियां होगी और उसके बाद शरीर ऐसा चलता है धारा यहाँ शरीर में जो चैतन्य भाषा है ना एकाएक नहीं आएगा परंपरा से आएगा सबसे पहले चैतन्य भाषा का अहंकार में फिर उसके संबंध से मन में फिर उसके संबंध से इंद्रियों में उसके संबंध से शरीर तो अहंकार से लेकर के देह तक एक बंधन के कारण है माने आपके भीतर में जो अहंकार है अंतकरण है इंद्रियां है शरीर है यही तो बंधन के कारण यही आपका अहम होता है अहंकारादि देहांता अहंकार से लेकर के स्थल शरीर तक जितने इनका बंधन यही बांधने वाले हैं इसलिए बंधन कहा आत्मा को बांधने वाले यही है माने मनुष्य बुद्धि हो गई आत्मा बंधन में पड़ गया स्त्री बुद्धि पुरुष बुद्धि बाल बुद्धि जो भी जैसे भी है ये शरीर के धर्म में अपने में डाला तो बंधन यही है तो अहंकार आदि देहांतान अहंकार से लेकर के शरीर तक जो बंधक संज्ञा दी गई शास्त्र में ये कैसे है वास्तव में ने अज्ञान जब तक अज्ञान है तब तक ज्ञान काल में खो जाने अगर वास्तव में आत्मा का ज्ञान आपको हो जाए ये बंद हो जाने वाला है अज्ञान के द्वारा कल्पित पदार्थ हैं ये जो पदार्थ हैं अज्ञान जब तक अज्ञान है तब तक ये जीवित है अगर ज्ञान हो जाए तो इनकी सत्ता मिलेगी ये स्थिति है रज्जु में कल्पित सर्प जब तक रज्जु दर्शन नहीं तब तक है रज्जु दर्शन के बाद में सर्प गायब हो जाता है वैसी स्थिति यहां है तो अहंकार से लेकर के देह तक तो जो बंद है ये तो बांधने वाले हैं इसलिए बंद कहा देहादि को अज्ञान कल्पितान अज्ञान से कल्पित जो पदार्थ है अहंकार से लेकर शरीर तक स्वस्वरूपा बोधेन मुक्त में इच्छा इनको त्यागने की इच्छा तो इनको ऐसे शरीर को तो हम जाह से भी त्यागने, त्यागने की इच्छा कर देते हैं ऐसा नहीं अपने स्वरूप के ज्ञान के द्वारा इनके त्यागने की इच्छा इधर अपना स्वरूप ज्ञान हो गया है उसके माध्यम से ये शरीर में अहम तो बुद्धि का त्यागने की जो इच्छा है उसके नाम है मुमुक्षता उसको मुमुक्षा कहते हैं मानी इसको त्यागने की इच्छा अपने ज्ञान के माध्यम से त्यागना किसके माध्यम से ज्ञान के माध्यम से मैं ये नहीं हूं मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं अब कभी भी मुझे इसका संपर्क न मिले ऐसी बुद्धि हो जाए ऋणा आ जाए शरीर से उसी का नाम है मुमुक्षा एक क्षता होती है वो जो मुमुक्षता है वो तीन प्रकार की होती है करके आगे कुछ चर्चा करना चाहते हैं एक उत्तम मुमुक्षा और एक मध्यम मुमुक्षा होती है और एक अवधी होती है दो प्रकार की तीन प्रकार की मुमुख्या उत्तम मुमुक्षा हो गई तब तो वहां तो काम बन गया जहां कभी कभी कैसा होता है मध्यम और मंद जो मुमुक्षा होगी थोड़ी देर तो शरीर में घृणा आ रही थी फिर उसके बाद फिर तेल का करने लग जाएगा वहां उत्तम मुमुखक्षा नहीं है कभी कभी नशान वैराग्य जिसको बोलते हैं थोड़ी देर वैराग्य आता है थोड़ी देर बाद फिर लड़ाए झगड़ा जहां उत्तम मुमुखक्षा होगी वहां तो काम बन गया किंतु मध्यम मुमुखक्षा और मंद मुमुख्या जहां होगी तो उसको भी बढ़ाने का कुछ साधन बताना चाहते क्योंकि जहां मंद हरे अथवा मध्यम और मुमुखा वहां पर कुछ देर तो आत्मा की तरफ था बाकी फिर शरीर की तरफ आ जाएगा जिसकी लालन पड़न की इच्छा होगी कभी त्यागने की इच्छा होगी कभी संभालने की इच्छा होगी जहां मंद और मध्यम स्थिति में तो वहां पर वो जो तो मंद और मध्यम मुमुक्षा है उसको बढ़ाने के कुछ उपाय बता देंगे Paapi, प्रसादे मंद मध्यम सुरोश्धाफल उत्तम रूपा एक मुमुक्षा है वहां तो कोई बात ही नहीं अवश्य फल देना ही है उसने मुमुक्षा आपके पास है तो आगे जाके मोक्ष मु, फल देना ही है उसने संसार देना नहीं है किंतु मध्यम मंद है मुमुक्षा तो है किंतु मंद है शरीर की तरफ भी कुछ इसको संभालने की इच्छा भी है और इधर मुमुखक्षा भी थोड़ी थोड़ी है पूर्ण मुमुखक्षा मंद हो अथवा मध्यम हो ऐसे जो मुखिया होगी वह भी उसके लिए तीन साधन चाहिए तो वो फिर बढ़ जाएगी फिर फल देने में समर्थ होगी उस वैराग्य हो एक साधन और दूसरा क्या हो समाधि साधन हो उसके पास और तीसरा गुरु की कृपा हो गुरु प्रसारे हो गुरु की कृपा हो गुरु की सेवा सुशीषा करने से गुरु प्रसन्न होंगे तो वह कृपा करेंगे भी तरशे आ, इसका कल्याण हो ऐसा बुद्धि भीतर से हो जाए महाराज आशीर्वाद तो वो मुश्किल से उसको बोलना पड़ता है उससे कुछ नहीं मिलना <laughs> जब आगे बोले महाराज आशीर्वाद दो ऐसा बड़े लोगों से आशीर्वाद लेना हो उनकी सेवा करो मैंने जो अनुकूल उनको हो उन अनुकूल प्रस्ताव करो करते करते जाओगे तो उनके मन एक दिन पिघल जाएगा अपने आप मन पिछले करगा तो भीतर से अपने आप बोल पड़ेंगे इसका कल्याण हो बोल पड़ेंगे आपके मांगने से नहीं माना मांगने पर मिलता नहीं वो आशीर्वाद ऐसी चीज है उनकी अनुकूल बर्ताव रखो किस देश में है किस काल में है देश काल को देखते किस परिस्थिति में है वो उनकी सेवा करो तो सेवा करते करते बड़े गुड़ों की सेवा करोगे तो आगे एक दिन उनके भीतर से आशीर्वाद देंगे वो बोलना नहीं पड़ेगा भीतर से जिसकी सेवा ली होगी भीतर तो उसको पता होगा ऐसा है तो मद, मंद मध्यम रूपा भी वैराग्य समाधि ने कहा ये जो मुमुक्षा है मंद मुमुक्षा और मध्यम मुमुक्षा हो ना उसके लिए उत्तेजक की जरूरत है क्या होगा कहते हैं वैराग्य हो और समाधि साधन जिसके पास हो और गुरु की कृपा हो इन तीन साधन जुड़ जाए यदि वहां तो वो भी क्या होगा सायम प्रवृत्ता सुबह वो मंद और मध्यम जो मुख्या वो बढ़ जाती है प्रवृद्ध हो जाती है और फल पैदा कर देती फल गया है अंत तो मोक्ष देने वाली होगी हाँ माने अगर आपके पास मुख्या मंद है अथवा मध्यम है तो बढ़ाने के साधन है वैराग्य जीवन में आए और समाधि साधन हमने साधन हो और गुरु की कृपा हो तो वो बढ़ जाएगी बढ़ करके आगे उत्तम बन जाएगी फिर फल देने में समर्थ होगी ऐसा मुक्ष वैराग्य म्मु्यो देखो ये समाधि सरसंपत्ति कही है उसमें भी ये समाधि तभी चरितार्थ होंगे फलशाली होंगे काम पर पाएंगे जिस साधक के पास में वैराग्य और मुमुख्यता तीव्र हो प्रधानता इनकी है समाधि में भी मुमुख्या और वैराग्य ये दोनों के दोनों जिस साधक में तीव्र होंगे अति वैराग्य होगा और अति मुमुख्या होगी जिसके पास उसी में ही अर्थशाली होंगे समाधि समाधमा इंद्रिय निग्रहित करना मनो निग्रहित करना उसी के लिए अर्थशाली होंगे प्रयोजन सिद्ध वही होगा अगर वैराग्य ढीला है हाँ, और मुमुक्षा नहीं है तो समाधि कितने भी करो अर्थसाली नहीं होंगे ऐसा बोलना चाह रहे हैं वैराग्यम च मुमुक्षत्वम एक वैराग्य और मुमुक्षा ये दोनों तीव्रम यश्यू विद्य जिसके अंतकरण में तीव्र बहुत उत्कट हो वैराग्य उत्कट हो और मुमुखक्षा भी उत्कट हो जिसके पास होगी तस्विन एवं अर्थवंत शु फलवंत жд... समाधि समाधि साधन जो अपनाना है वहीं पर प्रयोजनशाली होंगे फलवंत ने प्रयोजनशाली समाधि साधन अंध प्रदेश होंगे माने मरूभूमि में बीज डाल देंगे तो फलशाली नहीं होना उर्वरा भूमि में, में बीज डालोगे तो फलशाली हो जाना ठीक इसी प्रकार जिसमें वैराग्य हो और मुख्या हो तीव्र मुखक्षा और तीव्र वैराग्य जिसके पास होगा तस्विन एवं उसी में ही अर्थशाली होंगे कौन फलवंत फलस कार्यकर्ष मंदता सलिल भाषमात्रंदता मुक्ष मरउ सलील त्र समा भाष मात्रता ये तयो विरक्तत्व मुमुक्षयता ये दोनों साधन जिसमें मंद होंगे कौन विरक्तत्व तो मैंने वैराग्य और मुख्या ये दोनों जहां मंद होगा ढिला ढाला होगा ये तयो विरक्तत्व मुमुक्षय ये जो विरक्त वैराग्य दे बना और मुमुक्ष ये दोनों के दोनों जहाँ मंद हो उस वहाँ क्या होगा तत्र मरऊ सलिलवत समाधि भाषा समाधि जो साधन होगा केवल ऊपर ऊपर से देखने के लिए होगा काम नहीं कर पाएंगे जैसे मरूभूमि में जल डालना प्रयोजनशाली होगा निरर्थक होगा वो निरर्थक वैसे ही जहां पर वैराग्य और मुमुक्षा कमजोर है वो वहां पर समाधि साधन फलशाली नहीं होगा पाएगा इन साधनों में सबसे ये बड़े होते हैं वैराग्य और मुमुखक्षा जहां वैराग्य है और मुमुक्षा है वहाँ समाधि साधन फलशाली होंगे और जहां ये मंद पड़ गए ढीले पड़ गए दोनों वहां समाधि कामयाब होंगे ऐसा कहा आगे भक्ति की चर्चा करते हैं मोक्षण साम्रूप स्वात्मतवान्संधान भक्ति मोक्षण साम्री भक्ति स्वस्वरूपान अनुसंधान भक्तिरित स्वात्मतत्वासंधान भक्तिरित परे जगु देखो तो मोक्ष संसार से अलग होना शरीर आदि से अलग होना भविष्य में कोई हमें शरीर के साथ कोई संबंध हो आज तक अनेक जन्मों से अनाधिकाल से जन्म लिया ठोकरें खाते रहे जो भी शरीर में गए आपत्तियां चलिए केवल मनुष्य शरीर की मात्र बात नहीं देव शरीर में भी ऐसे ही भी आपत्ती है, वहां भी आपत्ति है आपत्ति की कमी कहीं नहीं है। जहां भी पहुंचे आपत्ति चाहे पशु शरीर में हो चाहे पक्षी शरीर पर हो भी कहीं आपत्ति हो विपत्ति विपत्ति झेलती रहे तो यहां से विरक्ति है तो ये जो तो आपत्ति झेलना ना इसलिए हमें अभी मुक्त होने की इच्छा हो रही है मान लो थोड़ा सा समल गए अब बात थोड़ी बुद्धि काम कर गई तो कुछ शास्त्र देखने लगे कुछ करने लगे पैसे मुक्ति हो या आगे शरीर के साथ संबंध ना हो यही तो चाहते हैं ना सर आत्यंत सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति यही तो चाहते हैं परमानंद की प्राप्ति आत्यंत दुख की निवृत्ति दुख कभी भी ना हो सबकी मांग यही है और सुख हमेशा हो यही मांग है ये चाहिए तो आपको अपने आप में पहुंचना पड़ेगा शरीर में जब तो बैठेंगे, तक बैठेंगे तब तक ये मिलने वाला नहीं तो दुःख मिलेगा सरी भाव से ऊपर उठना पड़ेगा यही शास्त्र बोलता है तो है कि ये मोक्ष के सामग्री यद्यपि अनेक प्रकार से बताए जप करके भी परंपरा से मुक्त हो सकता है जप है तप है स्वाध्याय है न जाने कितने सभियोग है बहुत कुछ सामग्री है मोक्ष कारण अनेक है, है। माना यहां से भी चल सकते हैं आप वहां से भी चल सकते हैं वहां से भी चल सकते हैं कोई भी साधन अपनाते हैं जिस जिस पंथ में जहां व्यक्ति पहुंचे होंगे किसी पंथ के आधार पर साधन अपनाते हैं चलते हैं ये चल रहा है तो मोक्ष के सामग्री अनेक देखे जाते हैं कई मार्ग हैं कर्म से निष्काम भाव से कर्म करते करते जाकर के लक्ष्य हो सकता है निष्काम भाव से कर्म करेगा कर्म करने से अंतकर्ण की शुद्धि होगी अंतकर्म शुद्ध होने पर तत्मसी तो आदि महाभारत के सुनेगा तो ज्ञान हो जाएगा उसमें अच्छा उपासना के माध्यम से जा सकता है निष्काम उपासना करेगा अंतकर्ण की शुद्धि होगी अंधगण शुद्ध होने पर वो तत्व से वाक्य सुनने का ज्ञान होगा मोक्ष होगा तो अनेक प्रकार के हैं <coughs> साधन मोक्ष के साधन एक ने अनेक प्रकार है किन्तु तो सारे साधनों में श्रेष्ठ साधन माना है भक्ति को यहाँ पर विविध चुड़ाम में भक्ति को सर्वश्रेष्ठ साधन करते हैं और भक्ति क्या चीज है बाद में विचार करेंगे पहले भक्ति समझ कहते मोक्ष कारण सामग्री मोक्ष के जो कारण के सामग्री है मोक्ष का कारण क्या है पता आपको मोक्ष का कारण ज्ञान उसके जो तो सामग्री होगी जिससे ज्ञान होगा मोक्ष के कारण तो ज्ञान है मोक्ष के पूर्व सीढ़ी में ज्ञान चाहिए अपना अपना ज्ञान चाहिए आत्मज्ञान उसके जो ज्ञान प्राप्ति के जो साधन है वो अनेक हैं। आप योग मार्ग से जा सकते हैं कर्म मार्ग से जा सकते हैं उपासना के माध्यम से जा सकते हैं कई तरह से जा सकते हैं सेवा के माध्यम से निष्काम सेवा ये मार्ग बना हुआ जब तप स्वाध्याय कई साधन है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए तो अनेक सामग्री में मोक्ष के मोक्ष के सामग्री अनेक नहीं है मोक्ष के सामग्री माने हेतु वो तो एक ही है कौन ज्ञान ज्ञान होगा तो मोक्ष मोक्ष होगा किन्तु मोक्ष कि के जो कारण है कौन ज्ञान उसके जो तो सामग्री माने ज्ञान प्राप्ति के साधन मोक्ष प्राप्ति के साधन तो ज्ञान होगा किन्तु उस ज्ञान प्राप्ति के साधन अनेक है मोक्ष के कारण जो ज्ञान मोक्ष कारण सामग्रिया <coughs> मुक्ति चाहते ही पुस्तक कारण तो आत्मज्ञान माना है ज्ञान सर्वमते न मुक्ति न भगती जन्म शतना शंकराचार्य ऐसा ज्ञान के बिना किसी भी वादी के मत है, नहीं मुक्ति नहीं है क्यों श्रुति बोलती है जिते ज्ञान न मुक्ति ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मुक्ति के पूर्व क्षण में ज्ञान चाहिए कभी मुक्ति होगी तो मोक्ष का कारण तो ज्ञान होता है और उसके जो साधन है ज्ञान प्राप्ति के साधन अनेक हैं तो ये तो अनेक हैं तो मोक्ष का कारण सामग्रिया मोक्ष के कारण ज्ञान आत्मज्ञान उसके जो सामग्री माने कारण मोक्ष के कारण के कारण ऐसा माने मोक्ष का साधन हो गया ज्ञान ज्ञान के जो साधन है जिससे ज्ञान होगा वो तो साधन अनेक हैं उनमें से भक्ति रेव गरीबी सबसे बड़ी साधन है भक्ति भक्ति से तुरंत ज्ञान हो जाना है क्यों भक्ति ज्ञानार बल पते ऐसा वेद में आता है भक्ति जो है ना ज्ञान के लिए समर्थ होती है भक्ति अब पौराणिक खुश हो जाएंगे अब यहां भक्ति भक्ति यद्यपि उनको भक्ति शब्द का आसन सुन के शब्द से ही कुछ होना है कहानी शब्द का पता नहीं है भक्ति क्या चीज है तो कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधि अपने स्वरूप का अनुसंधान करना यही भक्ति मैं कौन हूं क्या हूँ कहाँ से आया हूँ कहाँ जाना है अपने बारे में चिंतन चलाना ये भक्ति है यहाँ की भक्ति ऐसी भक्ति है पौराणिक लोग एक भक्ति भक्ति स्वतंत्र सब गुण थानी उनका तो अलग ही चलता है एक शाड़ी पहनने वाली कोई है माई किंतु ऐसी भक्ति यहाँ नहीं स्वस्वरूपानुसंधानम अपने स्वरूप का अनुसंधान करना अन करना ये भक्ति है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित अभिधीयते कहा भक्ति इति अभिधीयते कथ्यते अपने स्वरूप का संधान करेंगे क्या होगा तो ज्ञान होगा कि नहीं होगा उसे ज्ञान होगा ज्ञान होगा तो मोक्ष हो जाएगा तो मोक्ष के कारण का कारण अपने स्वरूप का अनुसंधान ही सिद्ध होगा ये भक्ति आप अपने स्वरूप का अन्वेषण करते चलेंगे तो एक दिन जाकर के स्पष्ट ज्ञान होगा आपका अपने अपना ज्ञान होगा उससे मोक्ष मिल जाएगा मोक्ष के कारण हो गया आत्मज्ञान उसके सामग्री अनेक अनेक में से एक सामग्री क्या है अपने स्वरूप का अनुसंधान आत्मचिंतन जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं आत्मचिंतन यही है अपने स्वरूप का अनुसंधान ये करते जाओगे तो आत्मज्ञान हो ही जाना उससे मोक्ष हो जाए सबसे बड़ी भक्ति है स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति रीति अविधी ये कहा अपने स्वरूप का ही अनुसंधान करना अन्वेषण करना मैं कौन हूं क्या हूँ कहाँ से आया हूँ यही हार मान सके पुतला ही हूँ अथवा इससे भिन्न में सख साक्षी दृष्टा हूँ विचार करते करते जाएंगे तो कुछ न कुछ तो एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा व्यक्ति क्या तो विचार होता ही नहीं बात आपने चल पड़े अंदाज अंदर अपने बुद्धि को इधर ढूंढने अन्वेषण करने लगाए ना एक निष्कर्ष भी पहुंचेगा एक दिन तो अपने स्वरूप का जो अनुसंधान करना यही है वेदांत के भक्ति ऐसी भक्ति है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीति अविदीय का कुछ लोग कहते हैं करके आगे का स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्ति रीति अविधीयते जब रीति अपरे जगह अपर अन्य लोग ऐसा कहते हैं हमारा तो ये है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीति अविदीयते वेदांत की भक्ति भी अपने स्वरूप के अनुसंधान करना किंतु अपरे जबू अन्यों ने कहा जबू गई रात लिट लगा रहे जबू जग जगतु जबू लिट लकार का प्रयोग है अन्य लोगों ने ऐसा कहा क्या कहा स्वात्म तत्वान्संधानम भक्ति इति आत्मतत्व का अनुसंधान करने का नाम भक्ति है ऐसा अन्य लोग बोलते है ये ये कि पर शब्द अलग हो गए आत्मतत्व का अनुसंधान करना स्वात्म तत्व का अनुसंधान करना भक्ति है ऐसा अन्य लोग कहते हैं बात ये थी। हो गया आगे जब साधक जब ये चारों साधनों से युक्त हो माने विवेक वैराग्य समाधि सरसंपत्ति और मुमुक्षा, चारों जिसके जीवन में है उतने होने मात्र से काम नहीं चलेगा और संसार से मोक्ष होना चाहता है तो एक जानकार व्यक्ति के पास उसको जाना पड़ेगा गुरु के पास जाना पड़ेगा जो उपदेश देने वाले होते गुरु को दे उस मार्ग जिस मार्ग उस मार्ग वा को उपदेश देने वाला वहां गुरु है गुरु के पास जाना तो किस ढंग से जाना चाहिए गुरु के पास एक साधक को हाँ। क्या उद्डता को लेकर के जाना या नम्रता को लेकर जाना यानी जिससे हमें कुछ लेना है उस व्यक्ति के पास जाना हो तो किस ढंग से व्यक्ति को जाना चाहिए वो दिव्यदर्शन कराए जा साधक को एक उपदेषा के पास क्या लक्षण लेकर जाना चाहिए उसके बारे में विचार होगा फिर आगे उपदेश शुरू होगा ओके, उपदेश सु